ये है मेरी पसंद दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब से शाम सितारे दिन बरसत नैन हमारे सुनते ही मन पर गहरी छाप छोड़ जाने वाला और आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने वाला यह गीत अमर गायक कुंदन लाल सहगल ने 1942 की फिल्म भक्त सूरदास के लिए गाया था बरसों से भक्त सूरदास के गीतों को मैंने न सिर्फ सुना था बल्कि यूं कहिए कि उनका रसपान किया था लेकिन कभी मन में यह जानने का ख्याल नहीं आया कि इसके संगीतकार और गीतकार कौन होंगे एक बार जब 1949 की फिल्म सुनहरे दिन के गीत सुने तो सहसा संगीतकार के नाम पर नजर पड़ी नाम था ज्ञान मन में जिज्ञासा हुई कि उनके और कौन कौन से गीत होंगे तो बस ढूंढना शुरू किया और हाथ लगे कुछ अनमोल मोती और तभी पता चला कि भक्त सूरदास के जिन गीतों का आनंद भर भर के उठाया है उन गीतों के संगीतकार भी ज्ञानदत्त जी ही थे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई इस बात पर कि मेरी खोज सिर्फ सैगल तक ही क्यों सीमित रही मन किया कि आज का मेरी पसंद प्रोग्राम इसी महान संगीतकार को सादर समर्पित करूं, जिनके कंपोज किए हुए गीतों का आनंद तो सब आज लगभग 80 साल का लंबा अरसा बीतने के बाद भी उठा रहे हैं पर इन गीतों के संगीतकार का नाम खास किसी को पता नहीं तो आइए उन्नीस की फिल्म भक्त सूरदास का ही खुर्शीद का गाया हुआ डीएन एन मधोक का लिखा हुआ अपने जमाने का एक बड़ा ही मशहूर गीत सुनते हैं संगीतकार हैं ज्ञान दत्त Oh. <laughs> बता दे तुझे चकोरा गोर मन बारा ज्ञान दत्त जी के लिए ज्यादातर गीत गीतकार डीएन मथोक ने लिखे थे कुछ अरसा पहले तक मेरे ही नहीं बहुतों के मन में यही छाप थी कि भक्त सूरदास में जो पद सैगल साहब ने गाए हैं उनके रचयिता सूरदास जी ही हैं और फिल्म के बाकी गीतों के लिए गीत लिखे होने की वजह से गीतकार की कैटेगरी में डीएन एन का नाम दिया गया है पर ऐसा नहीं है सूरदास जी के पदों की शुरुआत की पंक्तियों को लेकर मधोक जी ने उनका भाव पकड़ते हुए सरल हिंदी में ढालकर सूरदास नाम डालकर इतनी खूबी से इन गीतों को लिखा है कि सुनने वाला यही समझता है कि यह सचमुच सूरदास जी की ही रचना है ऐसे महान गीतकार संगीतकार और गायकों के सामने नतमस्तक होकर इसी फिल्म का एक और गीत पेश कर रही हूँ आवाज़ के एल सैगल की है और ये गीत मेरे दिल के बहुत ही करीब है गीतकार डीएन एन मधोक संगीतकार ग्ञान माधुर मूरत मनहरू माधुरी मूरत निरख नी को श्यामारे जो चो हमारे जो मधुकर श्यामारे चो मुकट सुहाए सिर पे जाके मुकट सुहाए माथे तिलक नैन कजर माथे तिलक नैन कजरारे, कजरारे मुख सुंदर जो हमारे जो जो श्यामारे श्याम हमारे जो सूर दास के चोरक नैया मनमोहन मुरली के बगैया सूरदास के चोरक नैया मन बदैया मनमोहन मुरली के बदैया नटखट खट नंद किशोर चोर श्याम हमारे चोर मधुकर श्याम हमारे चोर श्याम हमारे चोर श्याम हमारे चो श्याम हमारे दत्त जी के जीवन के जीवन बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, बस इतना ही कि मूलतः बंगाली थे, पर पैदाइश की थी लंबे अरसे तक रणजीत मूवी टोन के साथ जुड़े रहे और बहुत खूबसूरत गीत हमें दिए करियर की शुरुआत उन्नीस की फिल्म तूफानी टोली से हुई और उनका संगीत में सफर 1965 के जन्म जन्म के साथी तक पहुंचकर रुक गया और गुमनामी के अंधेरों में खो चुके इस संगीतकार ने बड़ी खामोशी से 3 दिसंबर 1974 को इस दुनिया को अलविदा कहा कई बार मेरे मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि हम जैसे नई पीढ़ी के लोग जब उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता पर साथ ही इस बात की तसल्ली भी है कि कम से कम उनके गीत तो हमें सुनने को मिल जाते हैं खैर हम बात कर रहे थे ज्ञान दत्त जी की तो आइए सुनते हैं 1941 की उनकी फिल्म ससुराल का ये गीत और सुनिए राजकुमारी की आवाज का उन्होंने कितना बढ़िया इस्तेमाल किया है गीत डीएन एन मधोक का है संगीत ज्ञान दत्त का Oh, oh, oh. नहीं मिलता है कभी तुम ना जाओ इतनी नगर बन के आप आ जाओ है मुझे दुनिया के लगभग में ना जाओ दोस्तों मलिका गजल अख्तरीबाई फैज़ाबादी यानी बेगम अख्तर के नाम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे और ज़्यादातर लोग ये भी जानते होंगे कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में भी काम किया था और गीत भी गाए थे महबूब खान की फिल्म रोटी के उनके गाए गीतों को भी आपने सुना ही होगा जिसमें उन्होंने अदाकारी भी की थी लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि बेगम अख्तर ने ज्ञान दत्त जी के संगीत निर्देशन में 1945 की फिल्म पन्ना दाई के लिए दो गीत रिकॉर्ड किए थे मैं राजा को अपने रिझा के रहूँगी और फसले गुल आई जिनमें से एक मैं अब आपको सुनवा रही हूं। गीत फिर एक बार डीएन एन मधो का और संगीत ज्ञान दत्त का आवाज़ बेगम अख्तर की है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 aiya main yaad karegi manne lagi dil mein hasan jo ya bhulun pal khane lagi dil mein hasan jo या अगर ज्ञान दत्त जी के संगीत हुए गीत आप शुरुआती दौर से लेकर सुनेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि उन्होंने न सिर्फ वैविध्यपूर्ण तर्जें बनाई बल्कि साल दर साल उनके संगीत में निखार आता गया और संगीत की शैली में भी जबरदस्त बदलाव और ताजगी आती गई इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है 1949 की फिल्म सुनहरे दिन भक्त सूरदास और सुनहरे दिन ये दो उनकी मेरे हिसाब से माइलस्टोन फिल्में थीं लेकिन संगीत दोनों में बिल्कुल अलग मुकेश और शमशाद बेगम की आवाज़ का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल उन्होंने इस फिल्म के गीतों में किया था तो वह ये सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत शमशाद बेगम और मुकेश का गाया हुआ गीत डीएन एन मथु का और संगीत ज्ञान दत्त जी का मैंने देखी जग तेरी झूठे पड़ गए मीत सब झूठे पड़ गए सब झूठे पड़ गए मैंने देखी जब तेरे तुमी सब झूठे पड़ गए सताए हमें अब जान जान के बड़ा दुख पाया मैंने दिल का कहा मान के गए सताए हमें, जान हमें अब जान जान के बड़ा दुख पाया मैंने दिल का कहा मान गए तेरी मेरी प्रीत पुरानी को बिगड़ गए मीत सब झूठे पड़ गए सब झूठे पड़ गए मैंने देखी जगती सब झूठे पड़ गए एक दिल दुख जमाने फरके फायरे जमाने फरके हमको भरो। सब झूठे पड़ गए ओ, मेरे भोले भाले दिल बंद क्या तो कर गए मीट सब झूठे पड़ गए मैंने देखी थी जगती गीत मीट सब झूठे पड़ गए आए भी वो गए भी आए भी वो गए भी मेरे दिल की रह गई दिल में नकी जी भर के बतिया गुजारी रो रो के रसिया मेरे दिल की रह गई दिल में नकी जी भर के बतिया गुजारी रो रो के रसिया अब जी आप पुकारे आजा। अब जी आपका रे आ जा आ जा दोनों ने ना भर गए मिलक सब झूठे पड़ गए मैंने देखी जगती तो मिलक सब झूठे पड़ गए ओ, ओ, मेरा पाला इतना के तुम संग लड़ गए मिल सब झूठे पड़ गए 1950 की देवानंद रेहाना अभिनित फिल्म दिलरुबा के गीत भी काफ़ी मकबूल हुए जिसका संगीत दिया था संगीतकार ज्ञान दत्त ने इसका गीत हमने खाई है मोहब्बत में जवानी की कसम तो आपने सुना ही होगा इस फिल्म के गीत छः गीतकारों ने लिखे थे और सभी गीतों के गीतकारों का पता भी नहीं चल पाया पर हाँ गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी के माध्यम से ये पता ज़रूर चला कि अब जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ उसे गाया था गीता दत्त और जीएम एम दुर्रानी ने बचपन में इस गीत पर हम लोग बहुत डांस किया करते और इसे गाने का भी मुझे आज भी बड़ा ही मज़ा आता है एकदम लहराती हुई तर्ज है इसकी लीजिए आप भी सुनिए इस गीत को सुनती हूँ तो मेरा कितना भी मन खराब हो एकदम ठीक हो जाता है तो सुनिए ज्ञान दत्त जी का कंपोज किया हुआ यही गीत फिल्म दिल रुबा शहर में आ गई तू इसमें आ जा तू इसमें आ जा वो बुल बुल मत वाली तू उसमें आ जा अरे तू इसमें आ जाएगा मोरे राजा राजा राजा ये बुलबुल प्रीत के मोती खाए रे बुलबुल प्रीत के मोती दिल में बैठा लू आंखों का मैं चाल बिछालू में बिठा दू फिर तो फिर तो बिन बिन पानी पानी मन मन फिर तेरे दा दा दा। तेरे रे रे दोस्तों अभी तो ज्ञान दत्त जी की संगीतबद्ध की हुई कितनी सारी रचनाएं आपको सुनवाना बाकी है पर आज के लिए बस इतना ही चलते चलते आपको एक बहुत ही बढ़िया गीत सुनवा रही हूं 1951 की फिल्म घायल से गालिब की यह रचना गाई है जी एम दुर्रानी ने और मैं इसे उनके गाए बेहतरीन गीतों में से एक मानती हूँ संगीतकार ज्ञान दत्त और इसी गीत के साथ मैं ईशा से इजाज़त चाहती हूँ ज्ञान दत्त जी के चरणों में सादर नमन करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप सबको आज की ये पेशकश पसंद आई होगी इस प्रोग्राम को बनाने में जिनका सहयोग मुझे मिला ऐसे श्री नलिन शाह साहब श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी श्री त्रिनेत्र वाजपेयी जी और हमारी एडमिन टीम यानी जसबीर जी और करुणेश भैया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं शुक्रगुजार हूं गजेंद्र जी की जो हमारे प्रोग्राम्स को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं तो अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार हर हाष्क कम लिखले अदार हर हाष्क कम लिख ले बहुत निकले मेरे हरमान ले गम लिख ले बहुत निकले मरे कलमान लेकिन सिर्फ कम निकले हजारों महबत में नहीं है भरत जी ने आग मर ले दम का तुम आए थे लेकिन निकलना खुल्द से आदम का तुम खे आए थे लेकिन बहुत बया गुरु हो तुलते हम बहत बया गुरू रोक रे तुझे रे हम हजारुभाम प्ले बहत प्लेन रे करमान ले कम ले हजारुहा